शंकरम भगवत् शोक शैतगुहाश्वरषे नम भगवान्ंक प्रणीता उपदेश सहस्त्री उपदेश में अभी हम लोग जो है एक वस्तु दुष्कर नहीं हो सकता ये तो पहले कह दिया हम जो है ये पंच के बना हुआ शरीर है और ये सब दृश्य कोटि में आते हैं परंतु मैं दृष्टा हूँ इसलिए दृश्य से भिन्न हूँ इसको निश्चय करने के लिए ये बात आया हुआ है इसके पहले बौद्धवादियों ने विज्ञान बुद्धि को आत्मा माना और विज्ञान विज्ञान को विषय रूप में जानते हैं ऐसे उनका सिद्धांत तो है जो कि शास्त्र बहिर्गत है उसके उसको अनुकरण नहीं करना चाहिए ऐसा करके भगवान भास्कर कई बार बोले हैं तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ते न अपेक्षा यदि भिन्न पर शांतान ईश्चता यदि अपेक्षा मतलब प्रत्येक अलग-अलग होता है और एक विज्ञान को उत्पन्न करके उसी क्षण में नाश हो जाता है तो उनके सिद्धांत में हर चीज क्षणिकण के के जो किसके लिए साधन और तो साधन से जो तो करण शुद्धि किसके लिए होगा सब तो परिवर्तन होते है मतलब न, नया नया में नया नया प्रत्यक्ष उत्पन्न हो रहा उत्पन है इसलिए जो है तो आप सिद्धांत जो है तो तुल में उत्पन्न होता मतलब एक उस, उसी काल में वो उत्पन्न होकर के और एक नया प्रकार की एक विज्ञान उत्पन्न करके नाश हो जाता है तो इसलिए जोगा चंस्कृत और जस्तु सो अन्नो ही इतम है पंत उससे जो संस्कार जिसको गोतक नया वस्तु होगा इस प्रकार से आपके वहाँ पे स्थाई कहीं कारता नहीं होने से अंतकरण शुद्धि साधन अवसाधन का फल किसको होगा इसलिए इस सिद्धांत जो है सदभन के लिए हितकारक नहीं है और मान्य भी नहीं है तो इसको मन में रखते आगे बोलते थर्टी नंबर से शुरू होगा नाच नंबर थर्टी से शुरू होगा सर्वनाशो मृषाध्यासैन्ना सर्वनाशो मृषाध्यासैन्ना जिसने अध्यास किया अध्यास नाश होने का फल भी उसी को होगा परंतु एक विज्ञान उत्पन्न करके नाश हो गया मिश्रा जस्तु अध्यक्ष जिसके अंदर भ्रांत बुद्धि है जिसना कौन से जिस जीव के अंदर भ्रांति से अध्यास किया हुआ है नाश तत्मत उसका ना उसी स्थान में उसमें वस्तु जस्तु विज्ञानवान भवती अथवा जस्तु आत्मरति हमारा देवशतु जस्मिन सर्वानी भूतानी बापुद आत्मान ये सब जो है जिस काल में जिस अधिकारी में इस प्रकार अज्ञान की नाश होती है उस समय उस व्यक्ति सबका आत्मा रूप में अपने को अनुभव करते हैं तो वो व्यक्ति रहते अज्ञान नाश होने के बाद और यहाँ पे तो भाई वो व्यक्ति क्षणिक है उनका तत्र उस अज्ञान का उस में हो ये तो मोक्ष हो तो किसका होगा मुक्ति का अनुभव कौन करेंगे मोक्ष का मुक्ति का फल किसको होगा बताओ क्यों मुक्ति का आनंद लेगा तुम्हारे यहाँ पे मुख्य सिद्धांत यहाँ पे जिसलिए क्षणिक विज्ञान बाद एक असल बुद्ध ऐसा बोला ऐसी बात नहीं है उनको लोग आपस में लड़ करके बुद्ध को दिया। बुद्ध को दिया। तो से जिस व्यक्ति ने भ्रांति से कहें तो कुछ अध्यक्ष किया हुआ है अब क्या होता है कि भ्रांति मिट जाने पर अध्यक्ष भी वो अध्यक्ष नाश होकर फिर चाहे वो व्यवहार करता है तो व्यवहार करते है सर्वनाश भवित जस्तु जिसके सिद्धांतों के अनुसार मतलब भ्रांति भी नाश होगा और जिसके अंदर भ्रांति नाश हो उसका भी नाश होगा तो इसका फल किसको मिलेगा फल किसको मिलेगा समझेगा कैसे कि मेरा पहले भ्रांति थी अब जो है ठीक ठीक बहन हुआ ये समझने वाला भी कोई नहीं होगा जो पहले मतलब एक व्यक्ति बीमार पड़ा तो मैं पहले बीमार था दवाई खा के अभी मैं ठीक हुआ तो शरीर में परिवर्तन हुई मतलब शरीर बीमार पड़ा था अर्पण अब जो है वो देखने वाला कोई व्यक्ति यदि वहाँ पे स्थिर रूप से नहीं रहता कि शरीर बीमार पड़ा था अभी ठीक हो गया तो समझ में कैसे आएगा फल किसको मिलेगा आनंद किसको होगा इसलिए उनके सिद्धांत में ही सबसे कमी है क्षणिक विज्ञान बाद में कि वो जो सब क्षणिक होने के कारण जो है वहाँ पे कोई स्थिर करता नहीं होने के कारण बंधु मोक्ष फल प्राप्त तो करने वाला आत्मा नहीं है तो किसके लिए साधन किसके लिए साधन किसके लिए इतना झंझे ये कुछ स्थिर करता नहीं है तुम्हारे यहाँ पे ये तो किसके लिए कर रहा तुम इसलिए सामान्य सिद्धांत तो को देखो अस्थि स्वयं नाम ज्ञान दे भावा भाव ज्ञत न भावत्वधिगम्मते अस्थितावत स्वयं नाम ज्ञान दे भावा भावस्त न भावस्तम स्थिति है अस्तिवत स्वयं नाम एक मैं करके कोई अपने आप को एक है वो उसका वो है वो ज्ञान रूप भी है अथवा अच्छा उसका आत्मा बोली है। जो भी कुछ बोली है कोई एक वस्तु तो, जो भाव और अभाव दोनों को ही जानते भाव और अभाव दोनों को जाना भाव अभाव गुणस न हो जो भाव और अभाव दोनों को जानने वाला है उसका अभाव कभी नहीं होता अतः उत्पत्ति से पहले सृष्टि नहीं थी उत्पत्ति के बाद सृष्टि हुई वर्तमान काल में सृष्टि दिखाई दे रहा है प्रलय के बाद इसका नाश हो जाएगा इन सब को जानने वाला समझने वाला ये सृष्टि स्थिति प्रलय से भिन्न कोई एक वस्तु है जो इस सबको जानता है समझता है इस प्रकार तुमको मान नहीं पड़ेगा व्यवहारिक जीवन में देख लो तब जाकर क्या पे बोलते हैं अस्थितावत निश्चिति है स्वयं ना मैं मैं स्वयं मतलब अपना नाम से कोई एक वस्तु है ज्ञान आत्मा अन्नदेव उसको ज्ञान शब्द से बोलो आत्मा बोला कुछ भी बोलो है कोई एक वस्तु कौन जो अभाव और भाव दोनों को ही जानते तो कि कुछ भी नहीं था, कि शत्रु भी था। फिर बाद में क्या हुआ? वो सत ही जो नाम रूप के साथ दिखाई दे इसको जानने वाला बाद में क्या हो जाएगा फिर जो है वो नाम रूप फिर लय परिवर्तन होता रहेगा फिर नाम रूप लय भी हो जाएगा परन्तु सत हमेशा रहेगा इन सबको जानने वाला वो स्वयं रूप में है इसलिए आप बोलते हैं भाव भाव इसलिए भाव और अभाव दोनों को जानने वाला उसके तो तो अस्तित्व के तो अभाव कभी नहीं हो सकता है ये मुख्य रूप से वेदांतिक सिद्धांत है कोई हमेशा रहने वाला एक अपरिवर्तनीय तत्व तो जो अपने ऊपर सारे परिवर्तन को देखने वाला है वो अपनिर्मय यह तो मान नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे अनुभव में है सभी व्यक्ति जानते इसलिए ये प्रलय का अब तक यदि कोई अभाव को अथवा भाव को जानने वाला नहीं हो तो प्रामाणिक हो ही नहीं पाएगा वो एक कंडबुल स्टोरी जैसा मानेगा रूप कथा की कथा जैसा हो जाएगा वैदांतिक सिद्धांत तो ऐसा नहीं पौराणिक कथा नहीं है वैदांतिक सिद्धांत तो जो हमको अनुभव में आता है उसी को ले के बोलते हैं इसलिए यही समझना है हमको जिस सारा आप अपने जीवन में भी देख लीजिए कितने परिवर्तन होता गया कितने कुछ शरीर में चेंज होता गया ये सब कुछ परिवर्तन को देखने वाला एक अपरिवर्तनीय तत्व तो विद्यमान रहने के कारण हम ये सब समझ पाते हैं ठीक इसी प्रकार सृष्टि के अप्रलय सृष्टि स्थिति लय भी जिसके रहने के कारण समझ में आता है और जो इसका साक्षी बना रहता है सृष्टि का साक्षी उसके अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा इसको समझाने के लिए बोलते हैं जेन अतिगम्य अस्त सत्त भवे भाव भाव लोकस सत न चेन अतिगम्यते भाव तत्सन चुद्भवेद तेद् भवद भावा भाव लोकस सत तो अधिगम्यते भाव तत् तत्सत उसको क्या बोलते वही सत सदैव तो तत्सत तेत भव्य वो सत तत्व ऐसा नहीं होता भाव अभाव अनभिग्नतम मतलब है कि नहीं है इसकी अभिग्नता लोक का नहीं हो पाता लोक न चाहु ये अभिष्ट नहीं है सृष्टि स्थिति प्रणय अथवा किसी भी जगह पे जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखने वाला कोई है नहीं तो वो प्रामाणिक कभी होगा ही नहीं जिसके द्वारा ये सब देखा जाता है ये न अधिगम्य थे अभाव मतलब उसको जो आप लोग शून्यवादी है ना जैसे कुछ भी नहीं था शून्य से जब उत्पन्न हुआ तो उनको बोल रहा ये जो व्यक्ति कुछ नहीं था शून्य से उत्पन्न हुआ बोल रहा वो कहाँ था बोलो वो तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जेनो जैन अधिगम्य थे अभाव था तभी तुम बोल पा रहे हो ना तो कैसे बोलते बोल बोलते कुछ भी नहीं था से उत्पन्न हुआ भगवान से बोलते ठीक है है कौन बोल रहा है कि उत्पन्न हुआ वो था कि नहीं था बोलो था भी बोलना पड़ेगा कि वो था जैन अधिगम्य थे अभाव तत्श तत्सत सत्य मतलब न चेत भवे यदि वो का भी अभाव हो जाए ना भावभाव अन भाव और अभाव को नहीं समझ पाएगा लोग को उसका हमारी अभीष्ट नहीं है सृष्टि से पहले नहीं थी सृष्टि के बाद जो है दिखाई पड़ता है फिर बाद में फिर नाश हो जाता है क्योंकि ये देखते हैं कि पहले वस्तु तो नहीं था फिर अब इस समय कुछ दिन के लिए दिखाई देते है फिर वस्तु तो नाश हो जाता है इस भाव और अभाव दोनों को जानने वाला जो जा है उसका अभाव कभी नहीं होता नहीं विज्ञातुर्विज्ञा तेवि परिलोप विद्यते अविनाशत्वात विज्ञातुर विज्ञाते जानने वाले का जो विज्ञान है ना उस विज्ञान का कभी नाश नहीं होता है वो भी है। वाक काटो। यह वाक विग्णा, विग्णा, तेरे भी भी भी इस प्रकार से जो है आत्मा की अभाव कभी नहीं होता और ये आत्मा व्यापक भी है आत्मा व्यापक भी है वो कैसे समझेंगे कि हर जगह पे हर व्यक्ति जो मतलब उपाधि के साथ जब तादत में छूट जाते हैं उस समय सभी का अनुभव एक ही होता है इसीलिए अनुभव करने वाला जो एक नहीं होता तो अनुभव एक कैसे हो रहा है इसलिए वो इसीलिए नहीं, नहीं है जब भाव, भाव अभाव अभाविकोकस नाम जानते हैं कि है ये नहीं है इस प्रकार से हमको अनुभव में आता है इसलिए कि जो है उसका अभाव कभी नहीं हो सकता का सत अशत, सत असत चेति सत्सत्तिष्य तद्वैत सत् नित्यम चेति प्राग जो दिश्यते तद्वैत सू नित्तम विकल्पितात। सत असत सद असत पहले था फिर बाद में नहीं था फिर बाद में ढह करके फिर असत हो गया इस प्रकार से जो आप विकल्प करते हो ना मतलब पहले वस्तु नहीं था फिर वस्तु तो उत्पन्न हुआ फिर वस्तु उत्पन्न होने के बाद फिर वस्तु नाश हो गई थी जब विकल्प प्राकिन सभी विकल्प से पहले जो व्यक्ति बोलते है कि ये, ये फोटो यहाँ पे पहले नहीं था अथवा तो ये वस्तु यहाँ पे नहीं था वो वस्तु वो वस्तु रहने से पहले आने उत्पन्न होने से पहले उस व्यक्ति को पहले रहना पड़ता है ना तो नहीं बोल पाता वो ये है ये नहीं है और ये हो करके फिर नहीं बाद में नहीं जाएगा और फिर नहीं रह करके फिर बाद में हुआ। ये सब बोलने वाला इसको जानने वाला समझने वाला इस विकल्प से पहले कोई एक व्यक्ति विद्यमान रहता है विकल्पा प्राग जो है ये अभिष्ट है तद अद्वैतम तत्व और समत्वा तो सभी में समान रूप हमेशा एक प्रकार है रहने के कारण तो नित्यम चिकल्पिता जिसको विकल्प कर रहे हैं आप वो अनित्य वस्तु है परंतु विकल्प करने वाला वो अनित्य नहीं है वो नित्य हमेशा रहता है इसलिए ये जो जी वस्तु के हम विकल्प करता हमारे जीवन में देखिए कि सामान्य छोटे जीवन में इस वस्तु अच्छा ये वस्तु बुरा है, इस अच्छा है। सब करने वाला जानने वाला समझने वाला वो जो है उस वस्तु से पहले विद्यमान रहता है और वस्तु नाश होने जाने पर भी उसका नाश हो जाने पर वो जानता है कि जो है हाँ ये नाश हो गया कभी कभी वस्तु से पहले अब नाश हो जाते हैं अब वो व्यक्ति जानने वाला परंतु उसको जानने वाला उससे भिन्न तो तो है कोई तत्व है ये चीजें मुख्य रूप से जितने सारे विकल्प हम करते हैं अस्थि नाश्ति इतने करके वो विकल्प करने वाला उन वैकल्पिक वस्तु से पहले विद्यमान रहते हैं विद्यमान रहते है। नहीं तो ये विकल्प करने संभव नहीं होता है नहीं है बोलने वाला एक तत्व हमेशा रहता है ये मुख्य रूप से आत्मा की शून्य बात तो कभी होना संभव ही नहीं है ये मुख्य सिद्धांत शून्य से कभी कुछ नहीं हो सकता और शून्य सिद्धांत हमारा है ही नहीं इसलिए सदस्य सदस्य से विकल्प प्राप्त जदि तद अद्वैतम संत प्रातु नित्यम चन्नत विकल्पिता इसलिए ये जितने सारे वस्तु का विकल्प करते हैं उससे भिन्न है और नित्य भी है इस प्रकार से इस अद्वैत तत्व को समझना चाहिए जो पूर्ण तत्व है वो चीज को चलते सत्य सपन दृश्य बदिश्यता दैत प्राग असत्वाच सत्वादिक विकल्प उद्भवत असत्यम सपन दृश्य बदिश्यता दैत प्राग असत्वाच असत्य विकल्पना बोलते हैं विकल्प उद्भवत और असत्यम विकल्प जब होगा तब तो उसमें कभी कोई रहेगा कभी नहीं रहेगा रहना अथवा नहीं रहने के प्रसंग तब आता है जब हमारे सामने कोई वस्तु तो आप ऑब्जेक्ट रूप में कोई कोई वस्तु तो तब जाके उसका रहना नहीं रहने का प्रश्न होता है स्वप्न दृश्य को दृश्यतम वस्तु के समान कभी है कभी नहीं है जब तक स्वप्न देख रहा हूँ तब तक है और स्वप्न जुट गया तो वस्तु नहीं है जितने सारे वस्तु कैसे होगा ये सब नहीं होता, नहीं नहीं होता ये हो सकता है द्वैत जितना द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है ये पहले नहीं था सत रूप में विद्यमान जो द्वैत प्रपंच नहीं है इसको समझने वाला उसका विद्यमान इसलिए बोलता है, में जो नाम हमको इस समय दे रहा है ये पहले नहीं था परंतु सत्यो है तीनों काल में समान रूप से विद्यमान रहता है पहले अतीत में भी वर्तमान में भी और भविष्य में भी, ये सत्य रहेगा तो वर्तमान में तो हमें सत्य दिखाई दे रहा है जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सत्य ही सकत एक संस्थान विशेष है और हम सत्य को भूल जाते हैं और संस्थान विशेष लोग क्या के व्यवहार करते हैं क्योंकि हमारे मन व्यवहार में लगा लग हुआ है जो व्यवहारिक वस्तु भी सत्य एक संस्थान विशेष है जिस प्रकार मृतिका के एक संस्थान विशेष समक रूप से व्यवहार करने योग्य बन जाता है मृतिका के विशेष को घाट पट मठ मकान दुकान ये सब मृतिका के पहले भी था ये हम बोलते हैं परंतु उसके पारमार्थिक सब तत्व तो मृत्य ही है ठीक इसी प्रकार संसार में जो भी कुछ वस्तु तो का हम विकल्प करते हैं उन सभी विकल्प से पीछे एक सब तत्व तो विद्यमान रहता है जिसका नाश कभी नहीं होता जो विकल्प करने वाला जिसका नाश नहीं होता कभी और वैकल्पिक तो वस्तु सब सपनों में देखने वाला देखो स्वप्न दृश्य सारा वस्तु तो मिथ्या है मैंने स्वप्नों देखा था ये मिथ्या नहीं है और फिर मैं स्वप्न दृष्टि मिथ्या नहीं है स्वप्न दृश्य सारा वस्तु मिथ्या है परंतु स्वप्न दृष्टा और मैं स्वप्न देखा था ये भाव मिथ्या नहीं है मैं भ्रांति से समझ रहा था उसके अस्तित्व हमेशा रहता है उस अस्तित्व की कभी नाश नहीं होती इसलिए विकल्प उद्भवत असतम स्वप्न वृश्य व दृश्यतम ये स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु इस प्रकार इसको समझना चाहिए क्यों जब तक हम नहीं सोते हैं तब तक हमको जो है स्वप्न नहीं दिखाई देता ऐसे इसी प्रकार द्वैत से प्राग असत्वाच जब तक हमारा मन कल्पना शुरू नहीं होता तब तक द्वैत का भाव ही रहता है सद असत्वादी कल्पना है ये नहीं है सब तो सारा कल्पना द्वैत प्रपंच आने के बाद ही होता है शास्त्र इसको निश्चित किया कि द्वैत प्रपंच विकार मात्र है वो सत्य नहीं आए उपादान कारण सत्य है जो कि यहाँ पे बोलता है बाचारम मनो मृत्युषा मृत्यु मिता दे ममो मायेति च स्मृतिमन शास्त्राच विकाराण मृत्युषा मृत्यु मिता दे ममो मा चमृतिमन बाचारम्भन विकारो नृत्ति कामी श्रुशिवाक्यों वेदांत में ट्राम जैसा होता है एक जिसको आप शब्दों के द्वारा बोल सकते हो एक विकारी वस्तु है वो कोई सत्य वस्तु नहीं है उपादान कारण सत ही एकमात्र सत्य वस्तु है जिसको आप शब्दों के द्वारा बोलते हो वो कोई सत्य वस्तु नहीं है चांदो को सुबह सुबह रोज यही हो रहे हैं आजकल आचारम विकारो नाम धेयम मृत्यु का इत्यम वाणी द्वारा बोल जाए वो नाम मात्र है बस उपादान कारण ही एकमात्र सत्य है वहां पे तो बाकी तो नाम रूप बदलता ही रहता है शास्त्र क्या जो वस्तु तो है उसका व्यक्ति इस प्रकार मृत्यु मृत्यु माफ न होती जय हानाई पश्च्य एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु को लगातार प्राप्त करते ही जाता है वो व्यक्ति कौन व्यक्ति जो क्या होता है नाना नहीं है इसमें जो नानक तो को देखते हैं जहाँ पे नाना नहीं है वहाँ पे जो नाना तो को देखते हैं भिन्नता को देखते हैं ये मिथ्यादि बोलते हैं सत्य अभिसंधि मतलब एकत्व को देखने वाला सब चीज एक सत्य सत्य अभिसंधि राजपुरुष का तरह दंड नहीं दिए जाते और मुक्त हो जाता है और मिथ्याभिसंधि हाथ भी जलता है और राजपुरुष का तरह दंड भी दिए जाता है जेल में बंद भी किया जाता है आएगा छंदोनिषद में सत्य अभिसंध्य एकत्व में सत्यत्व निष्ठा रखने वाला और जो है मिथ्या आनंद लेने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति क्या होता है है हाथ जलता रहता है उनका परमात्मा जेल में बंद भी करते जाओ दूसरा शरीर लेकर जेल में बंद आएगा वहाँ पे सोच भी अंतिम ओम ओम हाँ बोलिए जो जो शब्द जिसको आप शब्दों से बोल सकते हैं वो सारा बेकारी वस्तु है जिस वस्तु को आप शब्द से कहते हैं वो सारा वस्तु है।, हाँ, है विकाराना में अभाव था क्योंकि विकारी वस्तु ना जिस प्रकार मान लीजिए जो मृतिका से उत्पन्न हुआ वस्तु वो वस्तु जो है दो दिन में टूट जाएगा तो विकार मतलब जो नाम रूप विकार दिखाई दे रहा है उसका अभाव हो जाएगा सत्य अभाव नहीं होगा जिस सब का के अभाव कभी नहीं होगी परंतु का के दाना दाराई जितने सारे हमारे बर्तन आदि होते हैं उसका तो अभाव हो जाता है तो इसलिए उस शिक्षा को मिथ्या बोलते हैं उस शिक्षा को मिथ्या बोलते हैं जिसको जिस रूप में दिखाई दे रहा है जिस रूप को लेकर व्यवहार करते हैं जहां से वाणी की विकास शुभी हुई है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है परंतु जिसके आधार पर इसके हो रहा है वो जो मूल उपाधान कारण, वो माइक नहीं है वो सत्य वहां अभाव का मतलब ये है कि पहले आप नहीं था अभी है और फिर बाद में इसका अभाव हो जाएगा इसलिए अनित्य वस्तु है नहीं अनित्य और मिथ्या में ये भिन्नता है अनित्य वस्तु के नाश होने पर आपका कुछ रेसिड्यू रह जाता है और मिथ्या वस्तु की नाश होने पर उसका कोई रेसिड्यू नहीं रहता है आ, आ मिथ, मिथ, हाँ, वो बिल्कुल नाश होता है दूसरी बात कह अनित वस्तु को नाश करने के लिए आपको कोई ना कोई साधन चाहिए और मिथ्या वस्तु की नाश केवल मात्र तो ज्ञान से ही होता है तीसरी है जो वस्तु जहां पे दिखाई दे रहा है वही वस्तु उसी स्थान में उसी व्यक्ति के द्वारा जो वो हो जाता है तब तो उस वस्तु को को मिथ्या बोलते हैं जो, जिस प्रकार मान लीजिए इस समय मेरे को हमारे सामने हिमालय दिखाई दे रहा है और ज्ञान होने के बाद जब यही हिमालय यहीं पे रहेगा परंतु क्या है वो व्यक्ति का निश्चय रहेगा कि हिमालय की पार्थिक वस्तु नहीं है सच्चिदानंदी इसमें पार्थी है जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहीं पर उस स्थान में उसका बाध हो जाता है जो रज्जु जिस रज्जु के ऊपर सर्व वो दिखाई दे रहा है वो रज्जु सर्प उसी में बाधित हो जाता है, है? है। मिथ् में ये भिन्नता है अनित्व वस्तु नाश करने के लिए कोई साधन चाहिए अनित वस्तु नाश होने पर उसका कुछ रेसिड्यू रह जाता है और दूसरी वस्तु क्या होता है कि अनित्व वस्तु जो है कुछ के बाद भी वो हैं। तो हैं को। तो हमको भी तो दिखाई पड़ते है बोलता है ये ज्ञान होने के बाद पता लगेगा वो जो दिखाई पड़ता है जिस प्रकार मरुभूमि में हमको पानी दिखाई दे रहा था और हम पहले पानी ही समझ रहे थे वो सच्चा है परंतु ज्ञान होने के बाद क्या पता लगता है कि वो चागिकता मात्रा है वो बज है वहाँ पे पानी कभी नहीं है क्योंकि जगत केवल हमारे लिए नहीं है परंतु तो क्या हो जाएगा वही हिमालय वही नदी वही सब दिखाई देने पर भी क्या होगा इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है इसमें कोई पारमार्थिक केवल एक प्रती मात्र है जब तक प्रारब्ध है तब तक ये प्रारब्ध जनित प्रतिथि सामने आता रहेगा परंतु उसके उससे कोई क्रिया अथवा उससे कोई लाभ नुकसान होने वाला नहीं है उसम ये निश्चय रहता है इसलिए वाचारम्भ शास्त्र विकाराना ही अभाव होता जो विकारी वस्तु होता है उसका अभाव हो जाता है जो अभिकारी उसका अभाव कभी नहीं होता है श्रुति इसी को कहते हैं मृत्यु से मृत्यु माप नौती नाना इव पश्च्य श्रुति ये बोलते हैं कि कठोपनिषद में आया हुआ है कि जो यहाँ जहाँ पे नाना नहीं है भिन्नता नहीं है इस नॉन ड्यलिटी में ड्यूलिटी को देखने वाले व्यक्ति क्या होता है जब तक ये देखता रहेगा तब तक उसको एक के बाद एक मृत्यु जो है होता ही रहेगा मतलब मृत्यु गीता क्या बोलते हैं दुरत्व मामे मप ऐ माया दुई तो प्रपंच को लाने वाला इसीलिए इस प्रकार स्मृति वाक्य से ये सिद्ध होता है कि सांसारिक वस्तु जो है पूरा माय है और इसमें के पारमार्थिक सत्य नहीं है और जो नित्य सुख हम ढूंढ रहे हैं संसार के किसी वस्तु में वो नित्य सुख देने का सामर्थ्य ही नहीं है इसलिए क्या है एक शुद्ध चेतन तत्व जो स्वयं शा, आनंद स्वरूप है वही पारमार्थिक सत्य वस्तु है विशुद्धिश्च अत एव विकल्प उपादेयन आत्मानकल विशुश्च अतव आशल उपाधेय नो आत्मानक इसलिए आत्मा के साथ किसी का कभी कोई संस्पर्श होना माया के साथ संस्पर्श होना कभी संभव ही नहीं है अज्ञान के साथ आत्मा का संबंध होना कोई संभव ही नहीं है जिस प्रकार सूरज के साथ अंधेरा का संबंध होना कोई कभी संभव नहीं है इसी प्रकार प्रकाश के साथ अंधेरा के संबंध होना संभव नहीं है इसी प्रकार आत्मा के साथ अज्ञान के संबंध होना कभी संभव नहीं है ये सारा बुद्धि की खेल है आत्मा को अज्ञान कभी भी स्पर्श ही नहीं कर पाता ये बुद्धि अज्ञान से जो है अपने को जीव बना देते हैं और बुद्धि अज्ञान से अपने को जीव से शिव बना देते हैं विशुद्धिश्च अतएव अच्छ आत्मा सर्वोदय शुद्ध है विकल्प विलक्षण जितना सारे विकल्प हो रहे वस्तुओं का उससे बिल्कुल भिन्न लक्षण वाला है वैकल्पिक वस्तु उत्पत्ति नाश विकार परिच्छिन्न हेय उपाधेय ये सब रहता है जितना सारे वैकल्पिक वस्तु होते है, आत्मा बिल्कुल इससे विलक्षण है ना हेय है न उपाधेय है न परिच्छिन्न है न उत्पत्ति होती है न नाश होती है न जड़ा होती है न मृत्यु होती है कुछ भी नहीं है इसमें इसीलिए आत्मा आत्मा हे मतलब उसको ग्रहण भी नहीं होता त्याग भी नहीं होता ये मुख्य रूप से है कि हम कभी भी आत्मा को विषय रूप से जान नहीं सकते इसका मतलब आत्मा है ही नहीं ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि इसका त्याग कभी नहीं होता स्वरूप होकर के बैठा हुआ है हमारे पास विशुद्ध अत अश विकल्प अथ विलक्षण सारा विकल्प से ये विलक्षण है जितना वैकल्पिक भिश्य, अलग अलग वात इसलिए आत्मा ना हेय है न उपाधेय है भगवान भास्कर इसको सिद्ध कर दिया कि केरोपनिषद के भाषा में अन्न देवत विदितात् आत्मा विदित वस्तु से भी भिन्न है और अविदित वस्तु से भी भिन्न है विदित वस्तु परिच्छिन होता है भिकारी होता है नाशवान होता है हे होता है और अविदित वस्तु क्या होता है कि परिच्छिन नहीं है और परंतु नाशवान नहीं है भिन्न परंतु उसको तो जाना ही नहीं है आपने परंतु आत्मा क्या है जाना हुए वस्तु से भी भिन्न है नहीं जाने हुए वस्तु से भी भिन्न है इसीलिए ये हेय नहीं होता उपाधेय भी नहीं होता ये उपनिषद के वाक्यभाष्य में भगवान भाष्य को सिद्ध किया वहाँ पे इसलिए इसीलिए मात्र है इसमें सर्वद्लिष्ट पदार्थ है और आत्मा से कोई वस्तु की उत्पत्ति होना भ्रांति भिन्न और कुछ उत्पत्ति होना संभव भी नहीं है क्यूँ ये जो है उपादान कारण होते हुए भी विवर्त उत्पादन है आज सुबह मतलब जिसमें कोई तात्विक अन्य भाव है नहीं। ही नहीं केवल मात्र अवयवी भी सर्प अवय रूप में कल्पित होता है अवयवी भी अज्ञान से सर्प रूप में कल्पित होता है आत्मा न अन्य कल्पित और ये जो है आत्मा किसी के तरह कल्पित भी नहीं है आत्मा किसी का आत्मा का मतलब अध्यास नहीं होता आत्मा के ऊपर सारा होता है आत्मा का अध्यास नहीं होता क्योंकि अध्यक्ष करने वाला ही आत्मा है अध्यक्ष कौन करेगा मैं ही करने वाला हूँ तो अध्यास करने वाला जो है वो अपने आप अपने ऊपर तो प्रश्न ब्रह्म सूत्र में आया था आप बोलते अध्यास करके सारा व्यवहार होता है तो मैं सामने देखा हुआ किसी वस्तु को वहां पे अध्यास करता हूं अज्ञान से रज्जु के ऊपर सर्व की अध्यास होती है शुक्ति का में चादी की अध्यास होती है बजरी में पानी के अध्यास होते हैं ठूंठ में पेड़ के अध्यास होते हैं तो हमसे कोई भिन्न वस्तु दूर होगा और मैं उसमें अध्यास करूँगा यहाँ तो एक अकेला आत्मा ही है तो आत्मा कैसे अकेला अपने में अपने कैसे अध्यास करेगा तब भगवान भास्कर बोलते हैं हमेशा जो देखे हुए वस्तु के ऊपर ही अध्यास होते ऐसी बात नहीं है क्या आकाश आपकी इंद्रिय विषय है आकाश इंद्रिय नहीं है इतना पन तो फिर भी आकाश में है हम लोग नीलापन रंग और काटाहकार हम आरोप करते हैं हम आरोप करते हैं इसलिए क्या हुआ कि जो है आकाश जो है हमको दूर की वस्तु नहीं है सामने ही है परंतु नहीं दिखाई देने पर भी इसमें हम तलमल के आरोप करते हैं और आत्मा एक ऐसी वस्तु है कि आत्मा के ऊपर कैसा आरोप होगा बोलता ऐसी बात नहीं है कि आत्मा की हमें बोध नहीं हो रहा है हमें कुछ वस्तु की बोध हो रही है क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए हम उसके ऊपर कुछ आरोप कर दिया कि मैं मनुष्य हूं स्त्री हूं मैं इस प्रकार से अध्यास होकर करके सारा व्यवहार होता है सारा व्यवहार अध्यास ही होगा अध्यास छूट जाए तो कोई व्यवहार नहीं है अब भगवान भास्कर एक वेदांतिक मुख्य सिद्धांत को लेकर के बोल ज्योति स्वभावतः इसको ध्यान रखना ये जो है ये आत्मा में कभी अज्ञान स्पर्श नहीं करता आत्मा को अज्ञान जो है बुद्धि की लेवल में ही है इसलिए बोलते अप्रकाश जित्य ना ज्योति स्वभावतः निबोधस्वूप्ञनम तद्वदात्म आदि न्य ज्योतिस्वभात अकाश कदापि नास्था आदि अकाश कदापि हमने अयर किया ज्योतिष हेतु दिया आदित्य आदि अकाश नास्थ ज्योतिस्वभा आदित्य में कभी अप्रकाश अंधेरा नहीं है क्योंकि आदित्य ज्योति स्वरूप होने के कारण ठीक इसी प्रकार नित्य बोध तद् आत्मनि अज्ञानम नास्ति अकस्मात नित्य बोध स्वरूपत्वात आत्मनि तद उसी के कल्याण तद्भत आत्मनि अज्ञानम नास्ती नास्ती ऊपर से अध्ययन करना पड़ेगा पहला वाला है हेतु क्या दिया वहाँ पे जैसा आदित नित्य ज्योतिष ज्योतिष अभावतः इसी प्रकार नित्य बोध स्वरूप नित्य बोध स्वरूप होने के कारण वहाँ पे अबोध तो कभी है ही नहीं परंतु यही अबोध जो है जिसका हमने पूरा संसार को फैला रखा वो बौद्धिक अबोध है इसीलिए चित्त शुद्धि बुद्धि आत्मा में कोई साधन नहीं आत्मा की प्रयाप्ति कोई नहीं है जो भ्रांति से जो हमारा सर पर हमने बोध चढ़ा रखा उसको उतार और वो भी बोझ कैसा है एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है बेचारा गांव के आदमी है बेचारा नहीं जानता है ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अपने घर से जो सामान ले आया था ट्रेन में सफ़र करते हो अपने सर पे सामान रखा हुआ रख नहीं रहा है ऊपर सर में अरे भाई ऊपर क्योंकि ट्रेन की दर्द होगा कहीं अमर अधिक पैसा न सर को अपने इसी प्रकार सारा बोझ अपना सर में ले करके हम लोग भी वैसे ही धुख आनंद की तरह जो परमात्मा की तरह बना हुआ इस संसार के सागर में एक सुंदर गाड़ी मतलब जिस गाड़ी में बैठ करके हम जीवन के लक्ष्य में पहुँचेंगे और बोझ को अपना सर पे रख करके हम ढो तो रहे हैं थोड़ दो परमात्मा को गाड़ी जा रही है अपने आप ही आराम से पहुँच जाओ पूछो क्या हुआ तो, तो इसलिए ये आपने आत्मा में कभी भी अज्ञान नहीं है अज्ञान जो है जब मान्यता देना है तो में आप भी समस्या हाँ है कि महाराज बुद्धि से से अज्ञान बुद्धि की बुद्धि से अज्ञान कौन पहले है? जो मत हम कल्पना करते हैं बुद्धि अज्ञान क्या है उस स्वरूप के अज्ञान के कारण ही ये बुद्धि आदि की तो अज्ञान किसके है कहाँ पे स्वरूप का अज्ञान ये निर्णय करना मुश्किल पड़ता है क्योंकि है ही नहीं कोई वस्तु परन्तु व्यवहार में वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है तो हमको यही मानना पड़ता है चलो जीवात्मा में अज्ञान तो सबका अलग अलग होता है तो जीव के आश्रय में रहते हुए जीव के स्वरूप को ढक देते हैं और फिर उसको फिर मुक्ति के लिए प्रयास कराते हैं परंतु भगवान भास्कर बोल इस अज्ञान के साथ तुम्हारा कोई संबंध है ही नहीं मन से इसको मिटा दो तुम नित्य मुक्त हो नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध अज्ञान अज्ञान जो बंधन हो तुम्हारे है ही नहीं परंतु तुम उसको मान्यता नहीं दे पा रहे हो केवल इतना ही मान्यता है मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं संसारी हूँ मेरा ये कर्तव्य बस यही तुम्हारी बंधन है यही तुम्हारी बंधन है तो बोलेंगे तब तो क्या है कि आप जो है सेल्फिश भी हो गए और कर्तव्य बुद्धि को आपने इग्नोर कर दिया भगवान ने जो कर्तव्य दिया था उसको आपने इग्नोर कर दिया तो यही स्थिति तो हो जाता है pulasan eksi bol aur uska matlab ye hota hai ki aap you are, you are very selfish man you have not done your duties etc you have no, not not fulfilled your responsibilities to the to your family then i replied i do api am a selfish man but i have not fulfilled the duty for my small family but god is compelling me to fulfill the duties for the whole world has become my family. Can I ignore that that thing? I must have have have to to do because uh, whatever responsibilities given by the God that you have to so, you you So are becoming sadhu. It appears as if you have become selfish. No, no. God has given you much more bigger responsibilities to be fulfilled. है ये समझ में आ जाता है और तो उसमें भगवान मदद करता है ये सच्चाई तो ये है कि भगवान के सृष्टि में भगवान को सब कुछ दृष्टांत दे के बना के रखना है किसी किसी को भगवान छानते है इस प्रकार से कि जिसको छोटा छोटा ड्यूटी से अटा घटा करके एक और बड़ा ड्यूटी में लगा देता है और बड़ा ड्यूटी में लगा देते हैं तो ये कोई सार्थपरता नहीं है सार्थपरता तो यदि वहाँ पे होता तो हम व्यक्तिगत कुछ इच्छा से कुछ काम हम करते व्यक्तिगत कुछ इच्छा मतलब इतना यदि इच्छा तो एक व्यक्ति पूछते है कि इच्छा तो इतना ही है कि आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार बंधन से छूट जाए भगवान तो आपने आप ही बोलते हैं इसीलिए तो मैं मनुष्य शरीर दिया हूँ लोगों तो इसको निर्णय करने में ही कितना जन्म बीत जाता है इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया मनुष्य शरीर का उद्देश्य किया है इससे क्या करना चाहिए यही हम समझ नहीं पाते और इधर उधर के भाव आना करके मन में और विक्षेप उत्पन्न करते हैं इसलिए इस भाव को निश्चय करके मनुष्य शरीर भगवान ने दिया आप किसी भी महापुरुष के किसी भी महापुरुष किसी भी संप्रदाय के कहीं भी पढ़ के देखो सभी महापुरुष के एक ही कथन है भगवान ने मनुष्य शरीर दिया भगवत नाम लेकर के आनंद से संसार सागर को पार कर रहे इसलिए और हम लोग जो संसार सागर में डूब जाते हैं क्योंकि भगवान को भूल जाते हैं अगर इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया कि आत्मा में अज्ञान नहीं आए अज्ञानी कल्पित वस्तु है तभी जा करके नाश होना संभव है तथा अभिक्रियस्व नवस्था नवस्थ आत्मन अवस्थावत्ते नश अत संशय तथा निक्रिय नवस्थस्थ नश अतन संशय तथा जैसे यहाँ पे अशुर्य में कभी भी अंधेरा नहीं होता इसी प्रकार आत्मा अभिक्रिय स्वरूप होने के कारण अभिक्रिय रूपता न अवस्थान्तर आत्मा आत्मा में कभी कोई अवस्थान्तर नहीं होता कि मैं इस समय अज्ञानी हूँ बाद में ज्ञानी बन जाऊंगा अथवा मैं इस समय बद्ध जीव हूँ बाद में मुक्त हो जाऊँगा ये अवस्थान्तर आत्मा में कभी नहीं हुआ ना हो सकता है आत्मा आत्मा अभिकारी होने के कारण अवस्थान्तर में कभी अवस्थावान वाला होता यदि आत्मा तब क्या होता नाश्य ना शायद आत्मा विनाशी वस्तु हो जाता विकारी वस्तु होता विनाशी होता न संशय इस विषय में कोई शंका नहीं है इसलिए जो है आत्मा पहले बंधता बाद में मुक्त होगा अत तो पहले मुक्त था अभी बंधन में आ गया फिर मुक्त होगा ये कुछ नहीं है ये केवल हमारी एक भ्रांति कल्पना मात्र है आत्मा में कभी ना अज्ञान आया ना अज्ञान के साथ अपने कोई संबंध है तो सारा महिमा जो है बुद्धि की खेल है तो बुद्धि को शुद्ध होने के लिए थोड़ा तो भगवान की नाम करे और अपने स्वरूप के चिंतन लगातार करे तब बस ये संसार एक तरफ हो जाएगा संसार एक तरफ हो जाएगा और आप अपने स्वरूप में नित रहो हाँ शरीर की अपना प्रारब्ध है जब तक प्रारब्ध है तो शरीर की प्रलब्ध को साक्षी रूप में देखते रहे आत्मा के साथ शरीर का भी कोई संबंध नहीं है शरीर की प्रलब्ध को साक्षी रूप में देखते रहे क्योंकि उसको नाश नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया ये पंच महाभूत के बना हुआ इस पिंड भगवान ने दिया किसने दिया कि इसको समझने के लिए कि मैं पंच महाभूत से भिन्न हूँ मैं पंचम महाभुत से भिन्न तत्व तो, क्योंकि वो नहीं देता तो भिन्नता समझ में नहीं आता बस ये समझ में आ जाए तो बस पंचम महाभुद से कर दो टाटा भाई बाई कर दो बोला तुम्हारे साथ संबंध नहीं है कोई तुम अपने अपने प्रब्ध लेकर के रहो मेरे को अपने प्रब्ध रहित अवस्था में रहने दो इसलिए अवस्थान यदि आत्मा इस प्रकार अवस्थान शरीर अवस्थान पहले बचपन फिर फिर बुढ़ापा फिर फिर जरा फीर तो ये सब अवस्थान शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में है संबंध नहीं है मोक्ष अवस्थान्तर कृतकम स चलो हिता न संयोग मोक्ष कथन चन चलो मोक्ष जुक्त मुक्ति बंधन एक अवस्था है मुक्ति एक अवस्था एक अवस्थान्तर है और वो मुक्ति क्या होगा कि आप साधन के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करोगे जब कृतकम तदनित ये सबसे बड़ी एक और भी एक, एक मजाक की बात समझ लीजिए हम आनंद में रहना चाहते हैं और साधन के प्राप्त भी करना चाहते हैं कितना की मोक्ष की है। मतलब एक अवस्थान है जिसके सिद्धांत है यदि मुक्ति भी आप किसी साधन के द्वारा प्राप्त करेंगे तो वो मुक्ति भी अनित्य ही होगा वो मुक्ति आपका स्थिर नहीं हो पाएगा इसलिए अब इस समय अभी भी मुक्त हो और साधन के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं हाँ जीवन के समय को बिताने के लिए 24 घंटा समय भगवान ने दिया तो क्या करें बस भगवत चिंतन करना नत्म चिंतन कर यही काम करे संसार चिंतन को छोड़कर संसार चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा वही जो है फिर कुछ भिन्न प्रकार के भावना मन में उत्पन्न करते हैं संसार चिंतन भगवान के ऊपर छोड़ दो और अपने आप जो भगवान की चिंतन करो संसार के चिंतन भगवान में छोड़ दो और अपने आप भगवान की चिंतन करें बस आपका रास्ता खुला हुआ है मुख्य यदि एक अवस्थान तो कई बात सिद्धांत तो ही है कि इस समय आप बंधन में हैं साधन के द्वारा मुक्त हो जाओगे साधन के द्वारा यदि मुक्त होगे, तो सर्गा आदि फल के समान एक ही फल होगा तो भगवान बोलते हैं मामों के तत्व तो कौन थे पुनर्जन्म नदित्य एक बार भगवत प्राप्ति होता है तो फिर जन्म नहीं होता फिर जो नहीं होता नित्य हमेशा वहीं पर रहना पड़ेगा इसलिए मोक्ष अवंता अवस्थान्तरम जस कृतक है मतलब कृतिशद स चलो ही तो असलो भी हो जाएगा न संजोग मोक्ष युक्त कथन चल किसी के साथ संयोग होना किसी से वियोग हो जाना ज्ञान का वियोग हो ना जाना अथवा ज्ञान का संयोग हो जाना ये मुक्ति नहीं है ये मुक्ति नहीं है मोक्ष एक कहना युक्ति से कथन चल किसी भी अवस्था में क्यों क्योंकि संयोगस्या अन्यवाद वियोग से तथा च गमनागमने चरूप तो नीयते चैव तु यते होगा और नरक से वियोग होगा हो और नरक में से यहाँ पे पृथ्वी में जाना पड़ेगा ये संजोग वियोग का हर संजोग वियोग जन्म मृत्यु अंतर संजोग स्वी अनित किसी के साथ संजोग होगा मतलब क्या होगा साधन के द्वारा आप कोई मुक्ति रूपी जो नित्य वस्तु उसको प्राप्त कर लोग ऐसा सोचते हो क्योंकि वहाँ से भी, भी, भी वियोग भी होगा आपको वियोग तथी बताओ तो अथवा मान लीजिए हमारा अज्ञान का नाश हो करके ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त होगा अथवा तो अज्ञान को नाश करके मुक्त होगा यदि ऐसा होता तो फिर जो है फिर वो आके पकड़ लेगा आपको क्योंकि संयोग और वियोग किसी चीज को छोड़ करके आया फिर उसके साथ संजोग हो जाता है फिर संयोग करे तो फिर वियोग भी हो जाएगा इस प्रकार संसार के नियम है इसी प्रकार से मुक्ति भी अज्ञान से मतलब अज्ञान की वियोग और तुम्हारा ज्ञान का संयोग ऐसा मुक्ति होगा तब तो वो भी अनित होगा वो नहीं हो सकता वो गमना गमने है स्वरूप अंत नहीं और मान लीजिए ठीक है भ्रांति से कभी हमने शास्त्रीय कर्म किया तो फिर स्वर्ग में गया और फिर अथवा नरक में गया ये आने जाने के फलस्वरूप मंत्र तो अपने स्वरूप में कोई हानी नहीं भी। ये आने जाने वाला कौन है, है? हा ये आने जाने वाला सूक्ष्म शरीर है आत्मा तो हमेशा ही व्यापक है आत्मा में तो आना जाना संभव ही नहीं है धूल शरीर यहाँ पे जल के राख हो जाता है और सूक्ष्म शरीर आपागमन करता रहता है आत्मा को तो क्या नहीं। तो आत्मा हमेशा ही अपने जगह स्थित और असंगमुक्त तो रूप में विद्यमान रहते इसलिए गमना तो गमना गमन गमनागमन चाहिए स्वरूपम तो न ही आते मान लीजिए गमनागमन का भी कहा गया अथवा तो आया इस समय तो आया पर स्वरूप में कोई हानि नहीं होती स्वरूप हमेशा एक ही पकड़ है सूक्ष्म शरीर गमनागमन करते इस भाव को निश्चय करके पाप पुण्य के साथ हमारा कोई संबंध दिन कल में हुआ ही नहीं ये पाप हुआ पुण्य हुआ कुछ नहीं हुआ ना पुण्य के साथ आत्मा के संबंध है ना पाप के साथ तो किसका मतलब हम पाप करेंगे नहीं कभी कर ही नहीं पाओगे आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं तो क्रिया के करतृत्व तो अपने आइडेंटिफिकेशन है तब, तब मतलब, है, तो आपने अपने को बुद्धि के द्वारा शरीर के साथ आध्यात्मा कर लियात्मा छूट गया तब तो क्रिया होना संभव ही नहीं है इसलिए कि गमना गमना चाहिए स्वरूपम तो न ही आते जब चाहे यहां से कैलाश अष्टम पचास बार जाए आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं चाहे कितना भी रोज तो तो पढ़ते में कोई ज्ञान ज्ञान आ गया गया का कुछ नहीं है वो उसी भाव में है ही विद्यमान स्वरूपा परिमित हिचा परे अनुपतम स्वरूपम ही श्वेन श्वेन अत्यक्त तथे च श्वेन त्यक्त तथी च स्वरूप स्विमित स्विमितता ही चरे स्वनिमित ही च परे अनुपत स्वरूप ही शेन श्वेन त्यक्त तथे च जो जिस वस्तु का जो स्वरूप होता है ना वो किसी निमित्त को लेकर के नहीं होता जल में शीतलता अपने आप ही रहता है अग्नि को उष्णता अपने आप में रहता है आत्मा जो नित्य प्रकाश ज्ञान स्वरूप है वो अपने आप ही है उसमें अज्ञान कभी नहीं है स्वरूप अनिमित सिमित्वता हिचा बढ़े और बाकी उससे भिन्न जो भी कुछ होगा वो कुछ निमित्त से लेकर के होगा उम्र बढ़ता जा रहा है शरीर इंद्र मन बुद्धि में परिवर्तन निमित्त के कारण तब समय की परिवर्तन से जो सारे परिवर्तन है वो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में है परंतु आत्मा में कुछ भी नहीं आत्मा में कुछ भी नहीं सिर्ष स्वरूप स्वनिमित्त स्वनिमितता हिचापरित अनुपतम स्वरूप अपनी स्वरूप को आप कहीं से ला भी नहीं सकते कहीं पर छोड़ भी नहीं सकते अनुपात्तम अनुपत उपाधेय नहीं है तो अनुपतम स्वरूप न आप अपने आप अपने तरह अपने को ग्रहण कर सकते है न अपने आप अपने तरह अपने को त्याग कर सकते हैं ना अपने आप अपने तरह कुछ नया वस्तु आधान कर सकते है न आत्मा से कुछ वस्तु को आप त्याग कर सकते संस्कार जो विकर्ष आप्य प्राप्त तो नहीं है आत्मा आत्मा को क्योंकि संस्कार करने के लिए आत्मा को जो है क्या करना पड़ेगा जैसे साबुन से कपड़े को धोते हैं इसी प्रकार आत्मा में साबुन लगा पाएंगे कि नहीं है साबुन तो लगेगा ही नहीं वहाँ पे साबुन जब लगाना होता है तो मन बुद्धि में हो सकता है थोड़ा बहुत आत्मा में तो कोई होगा ही नहीं अब जो है ये संस्कार जो नहीं नहीं है इसको पीस नहीं सकते पीस करके कुछ करेंगे परिवर्तन करेंगे पकाएंगे कुछ नहीं है साथ के ंगोत्री मंदिर का, का दर्शन तो किया जा सकता है परंतु आत्म दर्शन करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता इसलिए ये जो है अनुपात स्वरूप है कहीं जा करके प्राप्त करना अथवा त्याग करना कुछ नहीं है क्योंकि से न अत्यक्त तथा तो अपने द्वारा अपने को प्राप्त भी नहीं होता अपने द्वारा अपने को ग्रहण नहीं होता अपने द्वारा अपने को संस्कारित भी नहीं होता अपने द्वारा अपने को विकृत भी, भी नहीं होता तो हम जो साधन करते हैं तो त्यक्त ये जो है साधन भजन के लिए बोलते हैं सारा मनुष्य मनुष्य को बस केवल मन जो ये बादशाह में हमेशा मैं बार बार कई बार बोले उसको ध्यान रखना कि जब आत्मा अबांग मनुष्य गोचर है और वही शास्त्र कैसे बोलते हैं तो मनन कैसे करेगा वो सुनने के विषय नहीं है तो सुमन कैसे करेगा अशास्त्र शास्त्र शास्त्र शा, शा, बोलते है यही पे लोग जब भी मतलब घबरा जाते हैं बस यही है कि जिस जिस बोझ को स्वर्प में ले करके अपने को बंधन में डाल रखा शास्त्र केवल उसको हटा देता है शास्त्र के बल जो मिसकनसेप्ट मिस उसको मिटाते हैं शास्त्र के बल मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मेरे लिए कर्तव्य हमेशा व्यापक है पूर्ण है उसी वस्तु की प्राप्ति से किसी वस्तु के खोने से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुमने जहाँ पे मन दे रखा उसी सब जिस प्रकार मन बना रखा उस प्रकार से परिवर्तन मन में सुखी दुखी होना परंतु आत्मा में ये नहीं है इसलिए ये ये हमारा नित्य स्वरूप है असंग रूप है पूर्ण है व्यापक है कोई क्रिया के द्वारा बढ़ता भी ना कर्म ना बरदते ना को नहीं श्रुति अपने आप बोलती है ये कर्म के द्वारा बढ़ते भी नहीं है कर्म और नहीं करने से घटते भी नहीं है हमेशा एक रूप रहता है इसलिए ये चीज़ को मुख्य प्रकार के रखना कि जिस प्रकार आदित्य में कभी अंधेरा होना संभव नहीं है इसी प्रकार आत्मा में कभी अज्ञान होना संभव नहीं है मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा असंग हूँ व्यापक हूँ अज्ञान के साथ मेरा कोई संबंध तेनाकल में नहीं रहा अज्ञान के साथ संबंध नहीं है अभिप्रय क्या है जगत से किसी के साथ कोई अभी मेरा संबंध नहीं है मैं ही जगत रूप हूँ मैं ही जगत रूप हूँ इसलिए जगत में किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है संबंध तो दो में होता है मैं ही जगत जो करके, न करके प्राप्त किया जा सकता है न त्याग किया जा सकता है मजाज बार नग जाने से भी आत्मा में कोई घटता नहीं है सौ वर्ष जाने से भी आत्मा में कोई आ गई भी नहीं है ये सब शास्त्र कल्पी और हमने हमको जो है सही रास्ते में लाने के लिए शास्त्र पहले ही क्योंकि हम लोग यदि शास्त्र भीत कर्म नहीं करेंगे ना तभी समझ में नहीं आएगा इसीलिए शास्त्र हमारी कमियों को समझ करके शास्त्र ऐसा विधान करते हैं कि जब समझ आ जाए जब तक समझ नहीं आता तब तक जो है सब आवश्यक है समझ आने के बाद कुछ भी आवश्यकता नहीं है बस सर्वधर्मान परिद ये समझ के बाद की बात है आगे बोलते हैं देखिए बाततो बाततो विषय पृथक तथ ये अपना स्वरूप होने के कारण ना इसको त्याग किया जा सकता है और ये अनंत होने के कारण भी आप व्यापक हो क्यों को एक परिच्छिन्न वस्तु के परिच्छिन्न वस्तु त्याग कर सकते हैं अपरिच्छिन्न वस्तु को कौन किसको त्याग करेगा इसलिए ये हेयो भी नहीं है उपाधेय भी नहीं है क्यों है क्योंकि ये जो है ये अपना स्वरूप है मैं अपने आप अपने को त्याग नहीं कर सकती पहला और दूसरी बात क्या है मैं अनंत हूँ अनंत होने के कारण ये कोई भी वस्तु हमसे भिन्न अलग है ही नहीं तो अलग परिच्छि वस्तु परिचिन वस्तु को तैग अथवा ग्रहण कर सकता है अपरिचिन्न वस्तु में तो कोई तैग भी नहीं होता कोई ग्रहण भी नहीं होता ये इसलिए इसीलिए ग्रहित तो नित्य तो अन्य तो ग्रहण भी नहीं होता क्योंकि ये नित्य वस्तु है अविषय तो देखिए और किसको दे सकते हैं जो विषय रूप में हाथ में आता है उसको लेकर के मैं आपको दिया आपने मेरे को दिया आत्म ऐसा विषय भी नहीं है विषय तो लेन देन हो सकता आत्मा तो ऐसा विषय भी, भी नहीं है इसलिए जो है आत्मा जो है ना अज्ञान केवल मत मिट जाता है, है, है।, है।, है परंतु कुछ नया प्राप्ति नहीं होती इसमें जब तद विपरीत क्या होता है जो प्राप्ति का बोध सर के ऊपर लेके ढो रहे थे आखना कितना एक मानसिक शांति है क्या मिथा बोझ लेकर के संसार में ढो रहे थे मैं तो असंघ व्यापक शुद्ध नित्य मुक्त तो हूँ इस प्रकार से कि विष तो आत्मा का भी विषय नहीं बनेगा पृथक तत्व तो और किसी से पृथक नहीं होने के कारण भी आत्मा को ना ग्रहण होता है ना आत्मा का त्याग होता है ना आत्मा का ज्ञान होता है ना आत्मा का ज्ञान होता है बस ये मुख्य सिद्धांत है अब बाकी जो है तो संसारिक वस्तु प्रिय दिखते हैं महाराज ये प्रिय है वो प्रिय है को शब्द बताते हैं प्रेय यो समझ में आता है देखो एक जगह पे कोई अघटन हो गया पिता पुत्र माता सब है आग लग गई कमरे में वो अपने आप पहले बाहर निकल के आता है क्योंकि आत्मा सबसे प्रिय होता है अपने आप अपने, अपने, अपने बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया बीमार पड़ा डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर मेरा सब पैसा ले लो मेरे को जिंदा कर दो दे। देखो जो पैसा इतना प्रिय था उसको भी आप छोड़ सकते हैं जो पुत्र स्त्री इतना प्रिय था उसको भी आप छोड़ सकते हैं प्रियो पुत्रात्त अनुस्मत सर्वस्मत जितना वस्तु तो प्रेय रूप में दिखाई दे रहा है वो सबकी प्रियता आत्मा की प्रियता के कारण है ये पुस्तक मुझे अच्छा क्यों लगता है क्योंकि मुझे पुस्तक से खुशी मिलती है इसलिए पुस्तक हमारे लिए प्रिय है इसलिए आत्मा की खुशी के कारण वस्तु आपके लिए लगता है। परंतु आत्मा की जो खुशी आनंद है वो किसी निमित्त से नहीं है अन्य वस्तु में आनंद की निमित्त आत्मा के निमित्त है परंतु आत्मा के जो आनंद के निमित्त है वो किसी निमित्त से नहीं है वो सारू पतो है उपनिषद में और इसी को इसी का व्याख्यान है आत्मनस्तु का मैं सर्वम प्रियो भि नवार पत्थ का मय प्रति मैत्री ब्राह्मण में और इसका एक ब, ब, ब, श, ये दिया हुआ है मैं इसका छोटा छोटा रूप में प्रथमाध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के आठवां कर्ण का होगा वो प्रियो पुत्रात् प्रे वृत्ता प्रियोस सर्वत्म संस में जितना भी प्रिय है सभी की प्रियता से आत्मा सबसे अधिक प्रिय है क्यों सभी वस्तु के प्रियता आत्मप्रियता के कारण होता है और आत्मा की प्रियता आत्मनिमित से होते हैं किसी को समझाने के लिए मैत्री ब्राह्मण आया हुआ है कि आत्मा चर्वत्म केवल आत्माचर्वस्व्या केवल त्यजेत तस्मा क्रिया साधन मुक्ष आत्माचर्वस्व निम्व केवल त्यजेत तस्मात् क्रिया साधने ये जो है कि कोई भी सहमु को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया हम करते हैं सारा क्रिया हैं, सारा क्रिया बोलते हैं संसार में हम अपने लिए ही प्राप्त करना चाहते हैं और आत्मा नित्य आत्मा नित्य व केवल सारा वस्तु अनित है एक नित्य वस्तु केवल मत आत्मा ही है इसलिए क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करेगा वो अनित ही होगा त्यजे तस्मात क्रिया समस्त क्रिया को त्याग कर दो साधन सह मत क्रिया और साधन सहित यज्ञ आदि सब छोड़ करके मुक्ति क्या वस्तु है यदि इसको आपको समझ में आ गया तो साधा सारा साधन छोड़ करके बस चुप बैठो और भगवत चुप बैठो मतलब ये नहीं कि चुप बैठ नहीं पाएंगे जब तक भगवान मंदिर बस अपने स्वरूप में स्थिर होकर बैठो मन को और कुछ चिंता करने का मौका ही ना बस असंग मतलब, नहीं हो जाते इस प्रकार से जो है बार बार विचार करने से मुक्सविद्याजित सर्व क्रिया तत्साधन मुक्सविद मुक्ष, पुरुष जो है हर चीज को जो है क्या हो गया जो है हर प्रकार के साधन को छोड़ करके जो अब उसका साधन को भी मुक्ति के के चिंतन करें पे पे रखते हैं। पे रखते हैं हैं ठीक है करेंशिष्यम शांति शांति हरे हरे ओम नमो नारायण